बच्चे मन की सच्ची बच्चे मन की सच्ची सारे जग की आंख के तारे ये वो नन्ह है फूल है जो भगवान को लगते प्यारे बच्चों के मन पर कोई भी चीज कैसे असर करती है ये अद्भुत है इसको समझना समझ पाना और उसके अनुसार बच्चों के लिए कुछ लिखना बनाना बहुत कठिन काम है और बच्चों का मन इतना भोला होता है कि उनको कहानी में सिर्फ सफ़ेद और काला ब्लैक एंड वाइट नज़र आता है कहानी के शेड्स उनकी समझ के बाहर हैं या वो समझना भी नहीं चाहते और सच बात यह है कि बचपना यही है कि वो समझे भी नहीं तो आज की कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं यह कहानी मेरी पत्नी और उनकी दो बहनों की है ये तीनों बच्चे उस समय की बात है जब मेरी पत्नी एक आठ वर्ष की थी और उसकी दोनों बहनें एक दस वर्ष की और एक बारह वर्ष की और ये लोग आजमगढ़ में रहते थे आजमगढ़ उत्तर प्रदेश का एक जिला है जो कि आज भी शायद तथा कथित रूप से पिछड़ा ही माना जाता है तो आजमगढ़ में इनके पिताजी ने एक दिन इन लोगों को छुट्टी के दिन संभवतः फिल्म देखने के लिए अनुमति दे दी और साहब तीनों बच्चे शहीद फिल्म देखने पहुंचे। शहीद फिल्म अगर आप लोग को याद हो तो ये मनोज कुमार साहब ने बनाई थी और ये शहीद भगत सिंह के जीवन पर आधारित थी शहीद भगत सिंह को कौन नहीं जानता इसलिए उनके बारे में तो कुछ कहना व्यर्थ है परंतु ये आपको बता दूं कि शहीद के जीवन पर बनी शायद सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से ये है तो ये तीनों बच्चे वहाँ पहुँचे और उस फिल्म में एक ऐसा दृश्य था कि शहीद यानी कि हमारे भगत सिंह साहब पहुँचते हैं चंद्रशेखर आज़ाद के पास और इनको चंद्रशेखर आज़ाद अपनी पार्टी में शामिल कर ले इसके लिए इन्हें अपनी अपनी प्रतिबद्धता साबित करनी होती है तो अपनी प्रतिबद्धता साबित करने के लिए इनके पास एक आसान तरीका यह था कि वहां पर कोई मोमबत्ती जल रही थी जहाँ पर कि चंद्रशेखर आजाद साहब थे तो इन्होंने उस मोमबत्ती पर हाथ रखा और एक गीत शुरू हुआ वहां पर ए वतन, ए वतन। हमको तेरी कसम तेरी ऐवन ऐवन हमको तेरी कसम तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे फूल क्या चीज है तेरे कदमों में हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे एवन एवन तो अब साहब मोमबत्ती पर हाथ रख के कसम खाई और जब हाथ बिल्कुल जलने लगा तो चंद्रशेखर आज़ाद ने आकर उनका हाथ हटा लिया ताकि हाथ जल ना जाए इसी हाथ से तो बड़े बड़े काम करने थे अंग्रेज़ों को भगाना था चंद्रशेखर आज़ाद मारे गए भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी हो गई बच्चों की रुलाई नहीं रुक रही थी और किसी तरह से वो रोते रोते घर आ गए घर आ गए जब रोना बंद हुआ तो रोने का अगला स्टेप यानी अगला कदम था क्रोध अब ये क्रोध अंग्रेजों पर था वो अंग्रेज जिन्होंने भगत सिंह को फांसी दी वो अंग्रेज जिन्होंने हमारे देश को गुलाम बनाकर रखा तो कसम खाने की बात आ गई कि अब अंग्रेजों को भगाना है मगर फिर किसी ने बताया कि भाई अंग्रेज तो भाग चुके अंग्रेज जा चुके ओ, अब क्या किया जाए अंग्रेज भाग चुके हैं तो अब कैसे मगर कुछ तो करना ही है ना तो हुआ कि नहीं हम भी कसम खाते हैं तो फिर बोले कसम इतनी आसानी से ऐसे ही कसम खा लेंगे क्या तो कसम खाने के लिए बड़ी बहन जी ने कहा कि भाई एक मोमबत्ती जलाओ मोमबत्ती जला दी गई अब आजमगढ़ जैसे शहर में बिजली तो वैसे भी कम रहती है तो घरों में मोमबत्तियाँ तो रहती ही हैं तो मोमबत्ती जल गई और जब वो मोमबत्ती जली तो अब ये कहा गया कि भाई अब इस पर इस पर हाथ रख के कसम खानी है कसम ऐसे नहीं खानी मगर अब कसम खाएं क्या ये सवाल ये है कि भाई खाएं क्या कसम ये तो बताओ तो बड़ी बहन साहब ने मतलब गाइडेंस दिया कि ऐसे ये कसमें खानी हैं तो उन्होंने कहा मैं कसम खाती हूँ उसके बाद तुम लोग मेरे पीछे पीछे अगर ठीक है बोले मगर बारी बारी सब लोग हाथ जला के कसम खाएंगे ठीक है सर तो पहली कसम पहली कसम ये खाई गई कि नहीं भैया अंग्रेजी नहीं पढ़ी जाएगी बोले ना अंग्रेजी पढ़ी जाएगी ना अंग्रेजी बोली जाएगी तो पहली कसम छोटी बहनें तैयार हो गई हाँ ठीक है पहली कसम हो गई अंग्रेजी ना पढ़ेंगे ना बोलेंगे ना लिखेंगे कुछ नहीं अब स्कूल में क्या होगा इन लोग का ये तो भगवान ही जानता है क्या हुआ उसके बाद नहीं मालूम है मगर खैर कसम नंबर दो अंग्रेज़ कुर्सी मेज़ पे बैठ कर खाते हैं तो हम लोग अंग्रेजों की तरह नहीं अंग्रेज़ों से अलग यानी कि हम लोग जमीन पर बैठकर खाएंगे तो ज़मीन मतलब चटाई पर या पीढ़े पर बैठकर खाएंगे कसम नंबर तीन अंग्रेज़ चम्मच छुरी काटे से खाते हम लोग चम्मच छुरी काटे से नहीं खाएंगे हाथ से खाएंगे बहन ने शायद थोड़ा ऑब्जेक्शन किया भाई दाल को हाथ से पीना थोड़ा मुश्किल बोले चढ़प ओ मतलब चुप रहो चुप हो गए चौथी कसम चाची, चाची। अंकल आंटी नहीं बोलेंगे चाची चाचा मौसी मौसा बुआ फूफा यही बोला जाएगा बस खत्म अब साहब तीनों बच्चों ने बारी बारी से कसम खाई और ये कसम खाने के बाद तीनों के हाथ अच्छी तरह से जल गए अगली सुबह माताजी ने तैयार कराने के लिए जब बच्चों को तैयार कराने लगी तो पता चला कि भाई हाथ जले हुए पूछा ये क्या हुआ बच्चों ने कहा वो कल शहीद देखी थी ना बोले हाँ तो शहीद देखी थी फिर क्या हुआ रोते हुए आए थे तुम लोग उनका हाँ रोते हुए तो आए थे मगर उसके बाद हम लोगों ने भी कसम खाई उनका क्या माताजी की आँखें मतलब कौड़ी हो गई मत बट फैल गई एकदम बोले तुम लोग ने क्या कसम खा ली भाई भगत सिंह तो बेचारे कसम खा रहे थे कि अंग्रेजों को भगाएंगे तुम लोग ने क्या किया अंग्रेज़ तो चले गए बोले नहीं अंग्रेज़ चले गए हम लोग अंग्रेजी हटाएंगे उनका अंग्रेजी वो तुम लोग कैसे हटाओगे तुम लोग को तो पढ़ना है अंग्रेजी बोले नहीं पढ़ेंगे अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे और बोले अंकल आंटी नहीं आज से तुम मम्मी नहीं आज से तुम अम्मा और बोले पापा वो क्या होंगे अब बच्चों को समझ नहीं आया कि पापा को क्या कहते तो बड़ी बहन ने कहा पिताजी तो बोले अच्छा आज से अम्मा और पिताजी हो गए बोले हाँ उसके बाद साहब उनको और भी बाकी कस्में भी बताई गई कि हाथ से नहीं हाथ से खाएंगे और कुर्सी मेज़ पर नहीं बैठेंगे माता ने अपने सिर पर अपने हाथ मारा और कहा है भगवान कहाँ इन लोग को कल भेज दिया था खैर साहब इस तरह से उन लोगों की कहानी ख़त्म हुई और ये मैं आप लोग को बस आपके साथ साझा कर रहा हूँ बता इसलिए रहा हूँ कि मैं भगत सिंह साहब की फ़िल्म देखी जब मैंने भी जब देखी थी तो उस वक्त मेरे अंदर भी ऐसा ही जज्बा कुछ आया था मगर इतफ़ाक़ यह है कि मुझे गाइडेंस के लिए ऐसी बड़ी बहनें थी नहीं होती तो शायद मेरा भी आज हाथ की लकीरें कुछ बदल गई होती पत्नी के हाथ की लकीरें बदली तो अब हाँ वो मेरी पत्नी हो गई अगर हाथ न जला होता तो पता नहीं भाई आज शायद कहीं अच्छी जगह होती बेहतर होती अच्छा साहब धन्यवाद नमस्कार इंसान जब तक बच्चा है तब तक समझो सच्चा है इनको किसी से बैर नहीं इनके लिए कोई वैर नहीं